इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में विशेष एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पोजीशन पे हैं और वर्तमान में यहाँ पर ज्ञान सरोव में आए हुए हैं और एक अच्छी बात है कि मीडिया से जुड़े हुए हैं ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है मीडिया के माध्यम से वो यहीं से मिलता है और पूरे हिंदुस्तान और विदेश सब जगह जाता है तो आइए ऐसे विशेष हमारे साथ खास मेहमान राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में धन्यवाद और मुझे यहाँ पर आकर जो अद्भुत एक एहसास और जो फीलिंग हो रही है वहाँ पे एक तरह का ये अपने आप में डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है <laughs> एक तरह से बिल्कुल एक प्योर एटमॉसफियर सादगी वाला एटमॉसफियर लेकिन यहाँ की हवाओं में एक तरंगे हैं एक उमंग है जोश है और आपको एक्टिव रखने के लिए जो इमोटिवेशन चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है और एक क्षण जो मैंने अभी बताया है मैं यहाँ पर परस आए थे सुबह परसों से अब तक करीब 48 घंटे हुए हैं और यहाँ पर सोने का मन नहीं करता रात को भी हम लोग खाना खाने के बाद में वॉक करते हुए प्रोग्राम के बाद में लोगों से मिलने में जो हम कहते हैं विदेश में जाते हैं हम लोग कि सामने वाले व्यक्ति से बात करते हुए हम लोग हेलो बोलते हैं यहाँ पर तो वही एक फीलिंग है सामने वाले आदमी से हम जब बात करते हैं ओम शांति मुंह से अपने आप अपने अपने आप में आटोमेटिकली निकलता है, है। और अनजाने लोगों से मुलाकात होती है और ना सिर्फ मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से बात हो जाती है कि लगता है कि हम यहीं पर रहने वाले हैं यहीं पर ही दोबारा आने का हमारा जो एक गॉल है वो यहाँ पर कहीं ना है <laughs> राजीव जी बात ही अच्छा लगा जो आपका एक्सपीरियंस है बहुत ही सुंदर है और जैसे आप अपने ही घर में आए हो ऐसा लगता है क्योंकि सभी लोगों से मिलना और ये एक जो यहाँ का जो प्योर वाइब्रेशन है एक कुदरती आध्यात्मिक वाइब्रेशन है जो आपको मिल रहे हैं एक खुशी है जो सबके साथ आप शेयर करना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि ये खुशी आपके साथ जीवन भर रहे हैं। आप दूसरों को भी बांटते रहें ऐसी खुशी तो आइए एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आज के ज़माने में जैसे कि आज हम लोग करंट सिनारे में देखते हैं कि दुनिया का चार स्तंभों में से एक स्तंभ आता है मीडिया और उसमें आप विशेष रूप से अपना जो दायित्व है निभा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आज के इस मीडिया फील्ड में किस तरह के बदलाव आप देखना चाहते हैं और इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या क्या नई चीज़ें होने वाली हैं मेरे देखते देखते करीब 25-30 सालों के मीडिया के एक्सपीरियंस और इसमें डिफरेंट हमने जो अनुभव देखे हैं सोचे हैं सुने हैं देखते देखते हमारे एक प्रिंट मीडिया से एक टोटल शिफ्ट आ गया है इस समय डिजिटल मीडिया की तरफ डिजिटल मीडिया में जो हमारे जो लोग बिल्कुल डाई हार्ड फैन थे अखबार पढ़ने वाले लोग इवन वो तक अब खबरों के लिए जो है वो डिजिटल मीडिया की साइड में जो एप्स होती है वहाँ पे देखते हैं हम लोग सुबह आता है अखबार चाय पीते हैं हम लोग पढ़ते हैं अखबार जरूर पढ़ते हैं लेकिन आजकल की जो मीडिया की चेंजेस पूरे वर्ल्ड में हो रही है यू वांट टू हैव रियल टाइम न्यूज़ एंड रियल टाइम रिएक्शन तो वो रियल टाइम होने से क्या है कि मीडिया पर प्रेशर बहुत पड़ता है एज वी नो मीडिया में हम क्या कहते हैं हमेशा कि कभी भी खबर गलत ना हो चाहे थोड़ी सी देर हो जाए लेकिन वो प्रेशर जो पड़ता है मीडिया के जर्नलिस्ट पर हमारे भाई लोगों पर जर्नलिस्ट पर इतना प्रेशर पड़ता है कि उसको ब्रेकिंग न्यूज भी देनी है और सही भी देनी है तो वो बदलाव हो रहा है कि एक सच बात को कहने की जल्दी से बोलने की भी एक कोशिश दूसरा एज जैसे मैंने कहा डिजिटल मीडिया बहुत हो गया और टेलीविजन जो एक माध्यम था न्यूज देने का अब वो कुछ कुछ कम हो गया हम लोग मैं खुद ही देख रहा हूँ पदला अपने आप में पिछले पिछले पांच सालों में रोज शाम को टेलीविजन जो था किसी जमाने में न्यूज के लिए हम सुबह खोलते थे हमेशा रात दिन के लिए अब क्या हुआ कि शाम को इतने डिस्कशन होते हैं तो इट हेज बिकम मोर ऑफ अर डिस्कशन मीडियम न्यूज मीडियम से हट रहा के लिए टोटली वी आर गोइंगाइन ऑन एंटरटेनमेंट मीडिया सब जितनी चीजें हो गई है और बदलाव ये हो गया कि जो पहले मीडिया का काम था सिर्फ सिर्फ न्यूज़ देना अब वो न्यूज़ के साथ साथ अपनी ओपिनियन देता है हर चीज में तो कहीं ना कहीं ये है कि एक कोशिश भी होती है कि लोगों को एक अपनी तरफ आकर्षित किया जाए अपने थ्रू योर आइडियाज एंड थ्रू योर ओपिनियंस तो बदलाव इस तरह का चल रहा है बदलाव काफी जगह और ये अभी बढ़ने वाला है ये क्योंकि डिजिटल मीडिया का अस्तित्व तो कम तो होने वाला है नहीं और आजकल तो देखिए इवन जो एफ रेडियो गाने सुनते हैं हम लोग गाने सुनने के लिए भी 98.3 और जितने भी ये एफएम चैनल्स हैं आजकल के मोबाइल फोन में इट इज आई वु मीडिया इज नालाइज्ड कॉन्टेंट वाइज इट इज मोर पर्सनलाइज इट इज इंडिविजुअलिस्टिक वन टू वन आपको जो चाहिए वो चाहते हो तभी तो चाहिए उसको आपको वही सुनना है आपको वही देखना है आपको तो आपका ये जो फोकस था बिल्कुल इट इज ऑन इंडिविजुअल चाहे वो विज्ञापन हो चाहे वो आपकी कोई म्यूजिक uh, हो म्यूजिक स्ट्रीमिंग हो फिल्म्स हो हर चीज़ अपनी इंडिविजुअल की हो गई आजकल ये बता बड़ा बस बड़ा बदलाव आया हुआ है इसमें यहाँ पर <laughs> राजीव जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और करंट सिनारों में जिस तरह का डिजिटल मीडिया ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है लेकिन इसके साथ साथ हम लोग मूल धारा से जो हट रहे हैं वहां पर आपने फोकस किया कि जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ के कारण कई लोग जल्दबाजी में चीज़ें थोड़ा सा बदल जाती हैं या फिर हम लोग जो आ, सही मायने में जो चीज़ें लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं वो चीज़ें जैसे रियल टाइम की आपने बातें कही हैं ये सब चीज़ों पर अभी फिर से वापस एक बार मुझे लगता है कि कुछ काम करना होगा आशा करता हूँ आप इन सभी चीज़ों पे काम कर रहे होंगे और आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आप आ, मीडिया में हैं तो सभी टाइप के चीज़ें आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है ही है और मैं चाहूँगा कि जैसे अब यहाँ पर एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में आप आए हुए हैं तो यहाँ पर आने के बाद जो जैसे कि शुरुआत में आपने जो प्यार जो शब्द यूज़ किया है और उसके साथ में यहाँ दो दिन में जो एक आध्यात्मिक लाइफ को टच करने वाला जो एक कहते हैं ना हाँ मुझे जो चाहिए था वो ये था बाहरी चीज़ें नहीं, आंतरिक मन की खुशी के लिए मन का जो खुराक है उसमें से कौन सी बातें आपको लगता है कि मैंने ये पाया है जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में भी मैंने एक अपनी सुबह कहा था चर्चा करते हुए जी होता क्या है कि हम लोग जब जैसे कहते हैं कि इंसान कहता है मुझे शांति चाहिए, अच्छा चाहिए मुझे अच्छा लगना चाहिए मुझे खुशी चाहिए लेकिन उस चाह के पीछे एक करने की मंशा होती है हमेशा और एक माहौल चाहिए होता है आपको माहौल तो बिना माहौल के आप सिंपली कहें कि मुझे शांति चाहिए ऐसा नहीं होता नहीं। आप यहाँ पे आए आपने उस शांति को पाने के लिए एक प्रयास किया उसको अनुभव करने की चेष्टा की और एक यहाँ पर जो वातावरण था उस वातावरण ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप उस वातावरण में ना सिर्फ बैठे साधना करें अपने जो लोग हैं उनको सुने उनकी बातों को समझें एनालाइज करें और उसको इंटरनालाइज करें अपने आप उसको महसूस करें ताकि अंतकरण तक वो आपके आपकी आवाज़ें पहुंचे उनकी आवाजे पहुंचे परसनलिटी निकल के आती है नहीं। नहीं। वो एक अनुभव करने की चीज है यहाँ पे जैसे मैंने अभी सुबह बात करते हुए कहा था कि हम यहाँ पर ब्रह्म कॉमी सुबह एंट्री जब करी है परसों गेट से अंदर आने से लेकर और अभी तक हर क्षण आपको महसूस की यहाँ पे पहले क्यों नहीं आए इतने अच्छे वातावरण यहाँ पर है आपको ये जो यहाँ पर लोगों ने बनाए हैं एक हमने पीस पार्क देखा परसों पीस पार्क के साथ साथ यहाँ पर जो वॉकिंग ट्रैक था हारमोनियम हॉल देखा हर चीज में यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की भावना जुड़ी हुई है किसी भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटीज में कोई फोर्स एलिमेंट नहीं है नहीं, जो भी लोगों ने काम किया सेवा भाव से किया अपने मन से किया और जब आप मानेंगे मेरे साथ एग्री करेंगे आप जब कोई काम मन से करते हैं हम कितना अच्छा काम होता है वो उस मन में कोई हमारे मन में कोई कंपल्सन नहीं था जितने लोग यहाँ पे रहने वाले आए हुए हैं सब लोग सभी लोग मन से आए हुए अपने आप तो जब इतने सारे हजारों लाखों लोग मन से जुड़ के यहाँ पे कोई काम करते हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए कि एक वातावरण कितना अच्छा हो जाता है यहाँ पर पॉजिटिविटी का और मोटिवेशनल एटमोसफेयर यहाँ पर है जितना यहाँ पर रमें और अपने गहरे में ढूंढे मोटिवेशन करें मेडिटेशन करें उतना मजा आएगा आपको और मैं इसमें अनुभव कर रहा हूँ <laughs> राजू जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं कहूँगा कि जैसे हर व्यक्ति का मन अगर शुद्ध हो जाए तो जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगा और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग काफ़ी संगीत के साथ भी जुड़ते हैं और म्यूज़िक सुनना भी पसंद करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका म्यूज़िक के साथ या किस टाइप का म्यूज़िक आप सुनना पसंद करते हैं और जो आपके दिन के करीब हो जो अभी याद आ रहा हो ऐसा कोई एक भाव बड़ा गीत उसकी एक लाइन जरूर सुनाइए एक्चुअली जब हम लोग गाने सुनते हैं तो जैसे हमारे जिस तरह इंडियन म्यूज़िक जो है रागा उस पर पे बेस है सुबह के राग अलग होते हैं शाम के अलग दिन के अलग रात के अलग तो उसी तरह से इंसान का जो हमारा मन है चंचल मन होता है सुबह से शाम तक हम हर तरह के एक वाहन से गुजरते हैं कभी स्ट्रेस कभी आनंद कभी खुशी कभी गम तो उन सभी डिफरेंट डिफरेंट मूड्स के अनुसार हमारा मन करता है कि हम उससे अनुरूप कोई संगीत सुने तो मुझे संगीत हर हाँ तरह का पसंद है ट्रेडिशनल uh, भी क्लासिकल भी मॉडर्न भी हिंदी भी रैप भी अंग्रेजी भी सभी तरह के म्यूजिक में लेकिन उसका मूड क्या है उस पर मैटर बहुत करता है लेकिन अगर मेरी दिल की आवाज पूछी जाए तो मुझे जो पुराने गाने हैं उसमें क्योंकि राक बेस्ड गाने हैं और उसकी वर्डिंग साफ सुनती है अपना। जब वर्ड सॉन्ग आते हैं आपको जब लिरिक्स आपको सकते हैं गाने के संदर्भ में उसका मज़ा कुछ और ही आता है क्योंकि एक एक शब्द हमारे अंदर उतरता है वो तो वो मुझे बड़ा पसंद है और आज मैंने जब सुबह चर्चा की तो मैंने ये भी कहा कि एक बहुत ही एक मशहूर गाना था जो कि इस वातावरण के अनुसार मुझे बड़ा उसने प्रोसाइड भी किया और मैं ये मानता हूँ कि ये गाना ना सिर्फ मैं दो लाइने गाऊँगा आपके लिए इसमें रेडियो पर आ, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी श्रोताओं के लिए जो दुनिया भर में इस समय शायद मुझे सुन पा रहे होंगे कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ मैं इस गाने के माध्यम से सुनना चाहता हूँ मैं मुझे लगता है कि मैं भी लोगों मैं मैं को कहूं कि मैं लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूं मैं ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं मुझे प्रोत्साहित कर रही हैं तो मैं मैं दो आपके इस, अभी इसमें आ चल के तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा राजे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा राजे चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे कहीं धूप खिले कहीं छाव मिले लम्बी से डगर जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले <laughs> बहुत ही सुंदर गीत आपने याद कराया है और शुरू शुरू में हम लोग जब इस इंस्टीट्यूशन से मैं भी जुड़ा था तो इस गीत को काफ़ी सुना करते थे हम लोग ऐसा लगता था कि सचमुच वो चीज़ें आ गई हमारे जीवन में तो एक बहुत ही पुरानी चीज़ों को आपने ताज़ा कराई फिर से एक बार तो आइए आगे बढ़ते हैं आप सुनाए हैं रेडमोट वन नाइन्टी पर विशेष मुलाकात और आज के हमारे ख़ास मेहमान राजीव जी हैं जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय में विशेष एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं जिनसे बातें हो रही हैं और मुझे लगता है कि जब हम लोग ऐसे जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक आध्यात्मिक माहौल हो एक प्रेम का माहौल हो स्नेह का माहौल हो तो उसमें हम अपनी दिल की बातें बहुत ही प्यार से बहुत ही सुंदर ढंग से प्रेजेंट करते हैं अभी राजीव जी की बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि इतना नेचुरल कैसे आ जाए <laughs> तो चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं जो हमको अंतरात्मा को जब प्रेम मिलना शुरू हो जाता है तो वहाँ प्रेम की गंगा बहने लगती है बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर और मैं चाहूँगा कि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और जिस तरह से हम लोग आज के समय में इस मेडिटेशन के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से जाने के बाद आपका जो प्रोफेशन है उसके साथ में और क्या कर सकते हैं जैसे कि आपने कहा कि यहाँ से जुड़ने की बात थी जुड़ जब किसी से जुड़ते हैं हम लोग तो जुड़ने के बाद में वहाँ पे आके आप देखते हैं समझते हैं सोचते हैं कि यहाँ पे और क्या हो सकता है और क्या और किस तरह से आप अपने आप आगे के लिए कैसे हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट? तो मन में ये भावना भी आई जब मैंने यहाँ देखा रेलवे स्टेशन पे हम लोग परसों उतरे तो स्टेशन पर देखा इतना साफ सुथरा स्टेशन था यहाँ पर और मुझे बताया गया कि ब्रह्मा ने उसको पूरा अडोप्ट किया हुआ वैसा भाई के लिए पूरे शहर में देखा हमने काफ़ी काम किए जब इस संस्था में आके मैंने देखा अंदर से कि इतने लोगों ने इतने अपने सादगी के साथ में अपना न सिर्फ सहयोग दे रहे हैं एक अपनी सेवा कर रहे हैं तो ये समझ में आए कि इतनी बड़ी संस्था को इतना अच्छा काम कर रही है इसको और आगे और काम करने का मौका मिलना चाहिए पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ पर संस्थाएं ये हैं वहाँ पे जिस तरह का आपका नेचुरल प्रोसेस है लोगों को लेके आने के लिए एंड टू इंटरनाइज इंटरनाइज द फीलिंग्स ऑफ गुडविल एंड पब्लिक गुड तो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में आ जाता है चीज़ें वाली तो एक तो बात मैंने ये सीखी यहाँ पर कि ईगो लेस कैसे बनना चाहिए क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं अभी आप आपने कहा कि किस तरह से इसको अपने जीवन में आप कुछ ना कुछ करने की आपको मोटिवेशन मिलेगी तो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि एक ईगो लेस जैसे मैंने कहा कि हम अपनी ईगो को साथ में चलते हैं हरेक आदमी ये मेरा उहदा ये मेरा पद ये मेरी गाड़ी ये मेरा कमरा तो कहीं ना कहीं हम में क्या होता है कि एक पब्लिक सर्वेंट भी हम लोग हैं पब्लिक सर्वेंट में जो भी कोई हमसे कुछ मिलने आए या कुछ काम करने आए हम ये सोचते हैं कि हम ये सोचना चाहिए और हम हम करते भी हैं मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ऐसा ले करूँ हमेशा मैं कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए मैं किस तरह से अपने आपके विद इन द रूल्स अपने कानून विद इन सिस्टम्स के अंतर्गत किस तरह से एक कॉमन आदमी की हेल्प हो सकती है सरकार ने बहुत काम किए सरकार ने हर तरह से कोशिश की है कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसे एक सरल बने सहज बने उसी श्रृंखला में हम अपने अस्तित्व अपने काम में किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ी बदलाव हम लोग कर रहे हैं करना चाहते हैं और कर रहे हैं करते रहेंगे खुशी होती है अपने ये बात करने के लिए तो ये मुझे लगता है कि तो होना चाहिए राजीव जी।, जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपनी बातें बताने के लिए दिल की और जाते जाते राजस्थान गुजरात के लोग लाइव आपको सुन रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया आपको सुन रही है तो एक मैसेज के तौर पर एक आज के समय की जरूरत के अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में कभी कभी खबरें आती हैं कहीं पर अशांति कहीं पर कुछ घटना कहीं पर कुछ क्राइम कहीं पर वायलेंस तो दुख होता है और हम जब ये दुनिया में हमारा जन्म हुआ है हम जब आए हैं हमारी कोशिश ये होनी चाहिए और ब्रह्मा ने इसमें काफ़ी काम किया काम कर रहे हैं किस तरह से हम लोग ना सिर्फ अपने आप को बदलें बल्कि हमारे अच्छे आचरण से हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि उनके भी आचरण में एक अच्छाई बदलाव एक शांति की जो भावना है वो आए हमने किसी के गुस्से के जवाब में प्यार से बात करी तो जाके वो ही सोचेंगे आदमी कि यार ये कैसे प्यार से बात कर रहे हैं तो अगर हमारे इस व्यवहार से जो बह्मा कुमारीज के पूरे वर्ल्ड में आपके आश्रमज हैं लोग जुड़े हुए हैं अगर जितने भी लोग हैं इस तरह से मान लीजिए आप अगर एक एक आदमी ने भी कम से कम 100 दो सौ लोगों से ऐसा अच्छा व्यवहार किया तो आप समझिए कि, कि कितने लोगों में बर्ताव आ सकता है तो ये पॉजिटिविटी जो है वो फैलती है बहुत हरानी उसकी ज़रूरत भी है तो मुझे वही लगता है कि यही एक मैसेज है कि हम अपने अच्छे आचरण के साथ में ना सिर्फ अपने अंदर के जो भीतर के उसको साफ रखें अपने फिजिकल इन्वामेंट जहाँ रहते हैं वो तो साफ है ही है आपके यहाँ आप। उसके अलावा जो आसपास के करीब जो भी एरिया है आपके पास उसको सफाई वहाँ पर एक क्रिएटिविटी नेचुरल इन्वामेंट पॉजिटिविटी का माहौल तैयार करें जैसे यहाँ पर देखा हमने पीस पार्क बनाया आपने नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल बंजर बेकार जमीन को आपने एक स्वर्ग लोग का एक आपने उसको कन्वर्ट कर दिया उसको आपने इसका मतलब ये कि जो क्षमता आप में काम करने की है वो अभूतपूर्व क्षमता है और ना सिर्फ क्षमता है आपके पास रिसोर्स भी हैं है, मैन पावर भी है जो कि अपने अंदर से जो लोग काम करते हैं तो इसी तरह से आपको और मौका मिले काम करने के लिए तो स्काईज़ अ लिमिट तो उसी तरह से आप पूरे अग्रसर के अग्रसर रहें काम करने अच्छे काम करने में दुनिया अपने आप अच्छा बन जाएगी राजी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और जिन चीज़ों का आपने यहाँ पर देखा आप चाहते हैं कि वो चीज़ें और भी जगह पे हो ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले लोगों को स्वच्छता के बारे में मन के स्वच्छता के बारे में भी पता चलता रहें और लोग बदलते रहें धीरे धीरे फिर पूरी दुनिया में एक जो है बड़ा चेंज बदलाव आ सकता है जिसको हम सभी लोग कहते हैं कि राम आने वाला है तो शायद उसको लाना पड़ेगा हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा थोड़ा सा अपने ऊपर और थोड़ा सा हमारा फिर फिजिकल जो बाहरी आवरण है उसे ठीक करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा And बहुत बहुत थैंक यू राजीव जी हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए और श्रोताओं मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को भी अच्छा लगा होगा उनके जो उमंग उत्साह के भाव थे जो उत्साही होकर उन्होंने जो गीत सुनाया शायद वो आपको याद रहेगा और जाते जाते वही गीत मैं प्ले करने वाला हूँ आप सभी के लिए और इसी के साथ आप सभी को बहुत सारा प्यार बहुत सारी खुशियाँ आप सुनाए हैं रेडियो मधु वन नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भ हो आंसू भि न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां हम भिन हो आंसू भिन हो बस प्यार ही प्यार फले एक थे से गगन के तले सूरज की पहली किरण से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 अपनों के ऐसे जहां में जहा प्यार ही प्यार खिला हो हमें जाके वहां खो जाए शिकवान कोई गिला हो कहीं वैर न हो कोई वैर न हो सब मिल के यू चलते चले जहाँ गम भी न हो